महाभारत कर्ण पर्व चतुष्पचाशतमो अध्याय है कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय और सुकेतुका तुकावध तथा धृष्ट दुम्न के द्वारा कृतवर्मा का परास्त होना संजय उच ऋतवर्मा कृपो द्रोणी सूतपुत्रस्रस उलूक सौ बल्शा सह सोद शीदम् दृष्ट्वा पांडुपुत्र भयाजिता सम्ज्जहूष्मेगे निन्ना वाणव संय कहते मवरनश कृतवर्मा कृपाचार्य अस्वस्था पुत्र कर्ण उलुक शकुनी तथा सहित राजा दुर्योधन ने समुद्र में टूटी हुई नाव की भांति आपकी सेना को पांडुपुत्र अर्जुन के भय से पीड़ित और शिक्षित होती देख बड़े वेग से आकर उनका उद्धार किया तथो युद्ध मतवा मुहूर्तमत त्रासजननम भारत तदनंतर दो घड़ी तक वहां घोर युद्ध होता रहा, जो कायरों के लिए त्रासजनक और सूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था कृपेण सरोवर शाणी प्रतिमुक्ता नियुगे मासु सलभाव कृपाचार्यु स्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा की उन बाणों ने टिड्डी तो समंता द्वज पुंग इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ वह तुरंत ही विप्रवर गौतम गोत्रीय कृपाचार्य पर चढ़ आया और उनके ऊपर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगा कृपस्तु सर्वरसम तद महास्त्रवे महावेद शिखंड क्रुद्धो महान अस्त्रवे कृपाचार्य ने शिखंडी की उस बाण वर्षा का निवारण करके कुपित हो उसे दस बाणों द्वारा घायल कर दिया महदास तयोर युद्धम मुहूर्तम इवतारुणम क्रुद्धयो यो राजन राम रावण राजरभूम में कुपित हुए राम और कुछ के समान उन दोनों वीरों में दो घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध चलता रहा तथा शिखंडी कुरे कुपिनम कुपितम पत्र हई तत्पात शिखंडी ने क्रोध में भरकर युद्ध स्थल में कंकपत्र युक्त सात सीधे बाणों द्वारा कुपित कृपाचार्य को छत कर दिया तथा चक्रे शिखंडी नो दिज उन तीखे बाणों से अत्यंत घायल हुए महारथी विप्रवर कृपाचार्य ने शिखंडी को घोड़े सारथी एवं रथ से रहित कर दिया अता स्वाहारथ खा गृह ब्राह्मण जजऊ तब महारथी शिखंडी उस अश्वहीन रथ से कूदकर हाथों में ढाल और तलवार ले तुरंत ही ब्राह्मण कृपाचार्य की ओर चला तमापत सहसा सन्नत पर साधया मास सम तद्भुतम इवाभवत उसे अपने ऊपर सहसा आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने झुकी हुई गाठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में शिखंडी को ढक दिया यह अद्भुत सी बात हुई त्राद्भुत अवश्याम शिलाना प्लवनम था निश्चे राजखंडी समत राजन रण क्षेत्र में शिखंडी खड़ा रहा। वहां पत्थर के तैरने के समान हम लोगों ने अद्भुत बात देखी कृपेणतम दृष्टवा निपोतम शिखंडीन प्रत्युदय कृपम तुर्णम धृष्टो महारथ निप्रेष्ठ शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों से आच्छादित हुआ देख महारथे धृष्टुम्न तुरंत ही उनका सामना करने के लिए आए प्रति धृष्ट कृतवर्मा महारथ धृष्टुम्न को कृपाचार्य के रथ की ओर जाते देख महारथे कृतवर्मा ने वेग पूर्वक उन्हें रोक दिया युधिषिथाया तम सारतरथम प्रति सपुत्र सा द्रोणपुत्रो नार्यत उसी प्रकार पुत्र और सेना सहित युधिष्ठिर को कृपाचार्य के रथ पर चढ़ाई करते देख द्रोणपुत्र अस्वस्थ मा ने रोका च सहदेव चरमाण महारथौ्राहते पुत्र सरवर्षण महारथी नकुल और सहदेव ने भी बड़ी उतावली के साथ चढ़े आ रहे थे उन्हें भी आपके पुत्र ने बाण वर्षा से रोक दिया। से के के करनो वैकर्तनो भारत, भारत दियान को तथा करुष के संजय योद्धाओं को वैकर्तन कर्तन करने युद्ध में आगे बढ़ने से रोका मानवर शरदवान के पुत्र के कृपाचार्युद्ध स्थल में मानो वे शिखंडी को दग्ध कर डालना चाहते हो बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर बाण चलाए प्रषिता ख्रम्च पुनः पुनः उनके चलाए हुए उन स्वर्ण बाणों को शिखंडी ने बारंबार तलवार खुमा कर सब ओर से काट डाला भरत नंदन तब कृपाचार्य ने अपने बाणों से शिखंडी की सौ चंद्रा का छिन्हों से युक्त ढाल को तुरंत ही छिन्न भिन्न कर डाला इससे सब लोग कोलाहल करने लगे सब चरमा महाराज खड्गपाणी रूपा द्रवत कृपस्या भस्मापन्नो मृत्यु रास्य मिभा महाराज जैसे रोगी मौत के मुंह में पहुंच गया हो उसी प्रकार कृपाचार्य के वश में पड़ा हुआ श्रीखंडी अपनी ढाल कट जाने पर केवल तलवार हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ान चित्रकेतु राजन सुकेतु स्वरितो जजहू राजन शिखंडी को कृपाचार्य के बाणु का ग्रास बनकर पीड़ित होते देख चित्रकेतु का पुत्र महाबली सुकेतु उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़ा विकरण ब्राह्मणम युद्धे बहुत अभ्यात्मा गौतम से आत्म बल से संपन्न था वह युद्धस्थल में बहु संख्यक पहने बाणों द्वारा ब्राह्मण कृपाचार्य को आच्छादित करता हुआ उनके रथ के समीप आ पहुंचा दृष्टवा च युक्त तम युद्धे ब्राह्मणम चरित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण कृपाचार्य को सुकेतु के साथ युद्ध में तत्पर देख शिखंडी तुरंत वहां से भाग निकला सुकेतुस्तु तथो राजौतम नोभि विध्वा बिव्याध सप्तनम त्रिभिशर राजन तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले नौ बाणों से बिन्ध फिर तिहत्तर तीरों से उन्हें घायल कर दिया अथाश्य सुन चक्षणा मरम स्वता आर्य तत्पश्चात बाण सहित उनके धनुष को काट दिया और एक बाण द्वारा उनके सारथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुँचाई इससे कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे उन्होंने दूसरा नूतन सुदृढ़ धनुष लेकर सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में तीस बाणों द्वारा प्रहार किया स विह्वल सर्वांग पृचाल रथोत्तम भूमिकम्पे यथा वृक्ष चचाल कंपितो भृतम इससे सुकेतु का सारा शरीर विव्वल होकर उस उत्तम रथ पर कापने लगा मानो भूकंप आने पर कोई वृक्ष जोर जोर से कापने और झूमने लगा हो चलता काया तो कुंडलम उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक सुरप्र द्वारा सुखे तुके जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त पगड़ी और सिर सहित मस्तक को उसकी कापती हुई काया से काट गिराया वसुधाम राजन वह सिरबाज के लाए हुए मांस के टुकड़े के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके बाद सुकेतु का धड़ धर भी धराशाई हो गया तस्मते महाराज त्रस्ताश्रस् पुरो गपा गौतम समर त्यक्वा दुद्र से दिशो दशा महाराज सुके तुके मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सम्रांगण में कृपाचार्य को छोड़कर दशो दिशाओं की ओर भाग निकले धृष्टुमनम तो समवार महारथ कृतवर्मा प्रवृिधिष्ट तिष्टेषेति तेश्ट भारत भारत दूसरी ओर महारथी कृतवर्मा ने सम्रांगण में धृष्टदुम्न को रोककर बड़े हर्ष के साथ कहा खड़ा रह खड़ा रह युद्ध विष्णि पार्षद तोरण आम यथा युद्धम सेना से कृद्वृप नरेश्वर जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो बाज क्रोधपूर्वक लड़ रहे हों उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में कृतवर्मा और धृष्ट का घोर युद्ध होने लगा धृष्ट दुम्न स्त समिकम्न भीष आज घानोरथ क्रुद्ध पीड़ा दृष्ट धृष्टुम्न कुपित होकर कृतवर्मा को पीड़ा देते हुए उसके छाती में नौ बाण मारे। कृतवर्मा समरे धृष्टुम्न तो का गहरा आघात पाकर समरभूम में कृतवर्मा ने बाणों की वर्षा करके घोड़ों और रथ सहित धृष्टुम्न की को आच्छादित कर दिया तो राजन धृट दुम परिक्ष जैसे जल की धारा गिराने वाले मेघों से आच्छन्न हुए सूर्य का दर्शन नहीं होता उसी प्रकार कृत के बाणों से रथ आच्छादित हुए धृष्ट दिखाई नहीं देते थे विधू यत बाणगण सरय कनकूषण व्यवचित्रणय राजृष्ट कृतम महाराज यद्यपि धृष्ट दुम्न घायल हो गए थे तो भी अपने सुवर्णभूषि बाणु द्वारा कृतवर्मा के सर समूह को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने लगे तत पार्षद क्रोध में भरे हुए सेनापति धृट दुम्न ने कृतवर्मा के निकट जाकर उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी तामा पति सहसा शस्त्रेष्टि सुदारूण शरने अपने ऊपर सहसा आती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को युद्ध में कृतवर्मा ने कई हजार बाण मारकर रोक दिया दृष्टवा तो वारिताे शस्त्र वेष्टि दुरासता भल्ले रणभूमि दुर्जय शस्त्र वर्षा को रोकी गई दृष्ट ने कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके सारथी को तीखी धार वाले भल्ल से वेग पूर्वक मार यमलोक भेज दिया मारा गया सारथी रस्य नीचे गिर पड़ा। कृतवर्मा सर्वान पांडवान पर्यवर कृतवर्मा अत्यंत क्रोध में भर कर जलाने को उद्यत हुई आग के समान धृष्ट आदि समस्त पांडवों को रोकने लगा तन्मेतर्माणम आशुअ गृह्य पुनर्वेगातवर्माण आहनत राजने गदा हाथ में लेकर पुनः बड़े वेग से महाधनुत कृतवर्मा पर शीघ्र आघात किया सोच विदो बलवता हतर्वा सुतर्वारथ आरोप्य अपो वाहिरा उस बलवान वीर के गहरे आघाज से अत्यंत पीड़ित एवं मूर्छित होकर कृतवर्मा गिर पड़ा तब सुतरवा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया धृष्ट दुम नस्तो बलवान जित्वा शत्रु महाबलम कौरवान समर हेतु वारास उस प्रकार बलवान धृष्ट उस महाबली शत्रु को जीतकर की वर्षा करके सम्रांगण में समस्त कौरवों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया ततस्ते योद्धा धृष्ट दुम मुंहनाधर कृतो योद्धम अवर्त तब आपके समस्त योद्धा सिंहनाथ करके धृष्ट पर टूट पड़े फिर महाघोर युद्ध होने लगा एतः श्री महाभारती कर्ण पर्व संकुल युद्धे चतपंचाशत तमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय चौवनवा अध्याय पूरा हुआ